अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के तृतीय मुंडक का विचार हम लोग कर रहे हैं इस मुंडक के द्वितीय खंड के चतुर्थ मंत्र की चर्चा कल हम लोग कर चुके हैं तृतीय मंत्र में आत्मलाभ का मुख्य साधन परमात्म प्रार्थना रूप बताया गया आत्मलाभ के परमात्म प्रार्थना रूप साधन के सहयोगी अन्य तीन साधन चतुर्थ मंत्र के द्वारा बताए गए हैं इसलिए अवतरण भाष्य में भाष्कर भगवान ने कहा था कि आत्म प्रार्थना सहायभूता ये तानी साधनानी साधना आत्मलाभ का मुख्य साधन जो परमात्म प्रार्थना है उसके सहायक साधन इस चतुर्थ मंत्र के द्वारा वक्षमान है अन्वय मुख से तथा व्यतिरक मुख से चतुर्थ मंत्र में बताए गए सहायक तीन साधन बल अप्रमाद और, और ससन्यास ज्ञान ये आत्मलाभ के सहयोगी साधन हैं इन तीन साधनों से सहकृत परमात्म प्रार्थना ये आत्मलाभ कराती ही है इसे तृतीय और चतुर्थ मंत्र ने बताया पूर्वाध में चतुर्थ मंत्र के व्यतिरेक मुख से ये बताया गया कि परमात्म प्रार्थना के सहयोगी ये तीन बलादि ना हो यदि तो आत्मलाभ नहीं होता नायम आत्मा नय आत्मा बलहीने न लभ्य और अयम आत्मा प्रमादा न च लभ्य और अयम आत्मा अलिंगा तपसो वा व्य ऐसा पूर्वार्ध में अलग अलग तीन अवांतर वाक्यों के द्वारा बताया गया व्यतिरिक मोक्ष है कि बल अप्रमाद और ससन्यास तप शब्दित ज्ञान ये सहयोगी साधन है इनके न होने से आत्मलाभ नहीं होता और उत्तरार्ध में बताया गया इनसे युक्त साधक यदि प्रार्थना रूप मुख्य साधन को अपनाता है तो वह परमात्मा को प्राप्त करता है उसे आत्मलाभ होता है येतर उपायर यतते यस्तु विद्वान विद्वान्न तशात्मा विशते ब्रह्मधाम तो यह विद्वान अने यह जिज्ञासु साधक ये तै उपाय संपन्न सन यतते ऐसा अन्वय है कि जो विद्वान इन बलादी साधनों से संपन्न हुआ परमात्म प्रार्थना रूप साधन को अपनाता है तो उसका जो शोधित तमर्थ रूप स्वरूप है उसे तस्य तस् आत्मा शब्द से कहा गया और ब्रह्मधाम शब्द से कहा गया शोधित तदर्थ को यानी ब्रह्म स्वरूप को ब्रह्मधाम में धाम शब्द का अर्थ होता है स्वरूप तो ब्रह्मधाम शब्द का अर्थ निकलेगा स्वरूप। तो ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है निर्विकार चेतन चिदानंद और उस चिदानंद में प्रविष्ट हो जाता है कौन ये ज्ञानी ये आत्मलाभ है शोधित तदर्थ का शोधित तमर्थ के रूप में अभिव्यक्त हो जाना परम ज्योति उपसंपद्य स्वयन रूपेण अभिष्प्यते सतम पुरुष ऐसा प्रजापति ने इंद्र को कहा है कि स्वरूप से अभिनिष्पत्ति है ब्रह्मनिष्ठा ब्रह्म रूप से अवस्थान तो उसका ब्रह्म से अलग से दिखाने वाली उपाधि के साथ जो आविद्यक तादात्म्य संसर्ग है वह उच्छिन्न हो जाता समाप्त हो जाता तो उस अलग सा दिखाने वाले उपाधिका संसर्ग समाप्त होना ही तोमर्थ का सोधित तदर्थ में प्रवेश है अपरिचिन्न ब्रह्म रूप से अवस्थान है ये यही आत्मलाभ कहलाता है इस प्रकार आत्मलाभ होता है तो इस प्रकार ये चतुर्थ मंत्र की चर्चा हम लोग कर चुके हैं पंचम मंत्र में चतुर्थ मंत्र के चतुर्थ पाद के द्वारा जो आत्मलाभ का फल बताया गया था तोमर्थ का ब्रह्मधाम में प्रवेश तो तोमर्थ के ब्रह्मधाम में प्रवेश का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए पंचम मंत्र है इसलिए पंचम मंत्र के अवतरण वाक्य में भाष्कर भगवान लिखते हैं कि कथम ब्रह्म इति यानी इति जिज्ञासायाँ सत्याम तो ब्रह्म में सम्रवेश विद्वान का के प्रकार कथम का अर्थ केन प्रकारेण विद्या का फल बताया ब्रह्म में संप्रवेश तो ब्रह्म में संप्रवेश का प्रकार क्या है स्वरूप क्या है इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर कहते हैं कि उच्चैत्य पंचम मंत्रात्मक श्रुति के द्वारा ब्रह्म में सम प्रवेश के स्वरूप को स्पष्ट किया जाता है उच्चैत्य का अर्थ निकलेगा पंचम मंत्र का उच्चारण कर लें ज्ञान संाप्य नृषयो ते प्रशाता सर्वतः प्राप्य धीरा युक्ताश तो ऋषय के विशेषण हैं पूर्वार्ध में बाकी जो चार पद हैं कृता ज्ञान तृप्ता कृतात्म वीतरागा प्रशांता ऋषय तो ऋषि शब्द का अर्थ होता है दर्शनवान ऋषि धा, धातु है ऋषि धातु ज्ञान अर्थ में दर्शन अर्थ में इसलिए ऋषि का अर्थ निकलेगा ज्ञानी तो ऋषय यानी ज्ञानी न विद्वांस और वे करता है संप्राप्य इस क्रियापद के और आविशंति क्रियापद के तो ऋषयः येनम् नाप्य सर्वेवा विशंति ऐसा अन्वय करिए तो जो विद्वान है वे नाप्य तो ये नर्वनाम है संप्राप्य के बाद में जो द्वितीय है ना ये नकृत तो परमात्मा का परामर्शक है जिसे पूर्व में ब्रह्मधाम शब्द से कहा गया शोधित तदर्थ को उसी का परामर्शक है एनम ये, ये सरोनाम तो ऋषयो एनम संप्राप्य नहीं नहीं पूर्वार्ध में है ना शुरू में पहले शुरू का पता तो संप्राप्य एनम ऋषय ऐसा तो ऋषयो ये नाप्य और वो ते सर्वगम सर्वतः प्राप्य वो फिर उसका अनुवाद है वो पूर्वाध का तो ऋषय एनम संप्राप्य का अर्थ निकलेगा विद्वान प्रकृत परमात्मा का सम्यक अनुभव करके यहाँ परमात्मा की प्राप्ति है अनुभूति और सम उपसर्ग है तो सम्यक यानी परमात्मा जैसा है ऐसा ही परमात्मा का अनुभव यह सम्यक अनुभव माना जाएगा जो पदार्थ जैसा है उसका उसी स्वरूप से अनुभव सम्यक अनुभव कहलाता है रस्सी का रस्सी रूप से अनुभव सम्यक अनुभव है रस्सी का सर्पादि रूप से अनुभव असम्यक अनुभव है भ्रांति है अयथार्थ अनुभव है तो परमात्मा वस्तुतः सबका स्वरूप है सर्वाभिन्न है अपरिचिन्न है भूमा है तो उसका उसी रूप से ज्ञान स्वाभिन्नतया अनुभव सबका स्वरूप है तो जो ऋषि शब्दित विद्वान हैं उनका भी स्वरूप है तो अपने स्वस्वरूप से परमात्मा का अपरिछिन्न परमात्मा का अनुभव ये मानी जाएगी परमात्मा की संप्राप्ति लाभ सम्यक अनुभव तो ऋषयो येनम नाप्य का अर्थ निकलेगा भूमा का आत्मरूप से अनुभव करके ऋषि यानी विद्वान क्या करते हैं सर्वे आविशंति ऐसा अन्वय होगा कि वे सर्व शब्द से ग्राह्य हैं स्वरूप जो परमात्मा जो देश काल वस्तु से अपरिचिन्न है इसलिए सर्वात्मा है। उसमें आविशति उसमें आसमतात प्रवेश है कि वही मैं हूँ उस रूप से अवस्थान उपाधि में से हमेशा हमेशा के लिए अहंता का व्यावर्तन और ब्रह्म में ही अहंता की सुप्रतिष्ठा यह है सर्वे आविशति यही ब्रह्मधाम में संप्रवेश है अपरिचिन्न रूप से अभिव्यक्त हो जाना ब्रह्म रूप से अभिव्यक्ति परम ज्योति उपसंपद्य स्वयं रूपेण अभिनष्पद्य जो कहा था प्रजापति की प्रजापति विद्या में ब्रह्मज्ञान का फल वही फल यहाँ पर बताया जा रहा है परमात्मा का आत्मरूप से अनुभव का संप्राप्य में जो उक्वा प्रत्यय है वो बता रहा है समप्राप्ति में साधन को को के स्थान पर ही लेप आदेश होकर के संप्राप्य बना है वो बताता है कि परमात्म संप्राप्ति साधन है परमात्मा की आत्मरूप से अनुभूति ये साधन है साधन है और फल है सर्व एवा विशति ये फल है परमात्मा की आत्मरूप से अनुभूति होने से परमात्मा का जो आभानापादक आवरण है परमात्म विषयक अभाना पादक आवरण वो दूर होता है उसके दूर होते ही फिर ब्रह्म आत्मरूप से अभिनिष्पन्न होता अभिव्यक्त होता इसलिए परम ज्योति उपसंपद्य उपसंपत्ति है वाक्यार्थ अनुभूति और स्वेन रूपे अभिनिष्पद्यते वो फल है तो स्वेन रूपे अभिनिष्पत्ति वो है सर्वमेवा शंति वो फल है और संप्राप्ति है साधन तो परमात्मा की आत्मरूप से अनुभूति हुई उससे अभी तक अनादिकाल से परमात्मा स्वरूप होता हुआ भी परमात्मा से अलग सा अपने को अनुभव कर रहा था जिस आवरण से जिस आवरण के कारण वह आवरण भंग हो जाता है इसी के लिए तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुई तो वृत्ति रूप अनुभूति स्वीकार की है ना, वृत्ति व्याप्ति और इस वृत्ति व्याप्ति से परमात्मा का आत्मरूप से जो अनादिकाल से आवरण है भान नहीं होने दे रहा है वह आवरण दूर होता है और उसके दूर होते ही फिर जो है वही उसी रूप से अभिव्यक्त होता है तो परमात्मा ही है तो परमात्म रूप से अभिव्यक्ति ये है सर्वमेवा विशांति स्वतः तमर्थ तो भूमा ही है और उस भूमा रूप से उसकी अभिव्यक्ति ये सर्वमेवा विषंति ये फल है संप्राप्ति का कैसे विद्वानों को परमात्मा की आत्मरूप से अनुभूति होती है तो जो ज्ञान तृप्त है ये तो अनुभूति का फल बताने वाला विशेषण है तो ज्ञान तृप्ता ऋषय तो ज्ञानेन न तृप्ता ज्ञान तृप्ता और ज्ञान शब्द से लेना परमात्मा की आत्म रूप से अनुभूति और इस परमात्मा की आत्मरूप से अनुभूति रूप ज्ञान से ही जो तृप्त हैं आत्मनवात्मनाष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्य स्थित प्रज्ञ का लक्षण है कि वह अपने आप में संतुष्ट होता है जो स्थित प्रज्ञ नहीं है याने आत्मज्ञ नहीं है अज्ञानी हैं अविवेकी हैं वह तो जिसे मैं समझ रहा है कार्यक्रम संघात को उसके अनुकूलता में संतुष्ट होता जितने है जितने कार्यक्रम संघात के अनुकूल बाह्य अनात्म पदार्थ हैं उनकी संप्राप्ति हो जा तो संतुष्ट होता है उसे बड़ा संतोष होता है और वो ना हो तो असंतुष्ट रहता है तो अविवेकी की तृप्ति बाह्य अनात्म अनुकूल वस्तुओं के संयोग से होती है तृप्ति और ये जो हैं ज्ञान तृप्त हैं तो ज्ञान यानी परमात्मा की आत्मरूप से अनुभूति और इसी से जो तृप्त हैं इसलिए पंचदशी का तृप्तिदीप नामक जो सप्तम प्रकरण हैं वो पूरा का पूरा ज्ञान का फल निरतिशय तृप्ति बताने वाला ही है ना तो वो ज्ञान के फल स्वरूप निरतिशय तृप्ति जिसके जीवन में आई है वो है ज्ञान तृप्ता ऋषय और कृतात्मान का मतलब है ये भी ज्ञान का फल बताने वाला विशेषण है कि कृतात्मा है का अर्थ है ब्रह्म स्वरूप से अपना निश्चय कर चुके हैं ब्रह्म स्वरूप निष्पन्न है जिनकी बुद्धि में अभिव्यक्त है जिनकी बुद्धि में वे हैं कृतात्मा कृतह, यानी सुनिश्चित आत्मा ब्रह्मात्मना ये नई बहुवचन है तो यही ते कृतात्मा तो अपना ब्रह्म रूप से निश्चय कर चुके हैं जो वे हैं कृतात्मान और वीतरागा इसलिए जो साधन से निवर्ते दोष हैं रागादि वे तो निवृत्त हो ही गए हैं जिनके नित्य वस्तु विवेक से जो वैराग्य होता है वो तो है ही है जीवन में लेकिन जो सूक्ष्मतम दोष होते हैं जो ज्ञान से ही निवृत्त होते हैं वे भी निवृत्त हो गए हैं जिसके जिनके उन्हें कहा जाता है वीतरागा रसो से परम दृष्ट्वा निवर्तते के अनुसार परमात्मा की आत्मरूप से अनुभूति होने से जो सूक्ष्मतम रागद्वेश बुद्धिस्त हैं वे भी वीत हो गए हैं निकल गए हैं जिनके बुद्धि से बाधित हो गए हैं वे हैं वीत रागा और इसीलिए प्रशांता तो जब बाह्य शब्दादि विषय विशे विषयक सूक्ष्मतम्भि रागद्वेश चित्त में नहीं है तो चित्त फिर शब्दादि विषयों के प्रति स्रोत्रादि इंद्रियों को प्रेरित ही नहीं करेगा इसलिए स्रोत्रादि इंद्रिया अपने अपने शब्दादि विषयों से ऊपरत रहेगी तो प्रशांत शब्द का अर्थ है ऊपरत इंद्रिय तो बाह्य शब्दादि विषयों से स्वभाव स्व, स्वाभाविक उपरति हो गई हैं जिनके इंद्रियों की वे प्रशांत हैं उनको प्रशांत कहा जाएगा ते धीरा तो ते यानी वो पूर्व विशेषणों से विशिष्ट ऋषि ज्ञान तृप्त कृतात्मा वीतराग प्रशांत जो ऋषि हैं उनका परामर्शक हैं ते शब्द और वे धीर हैं का अर्थ हैं अत्यंत विवेकी हैं जैसे अंधकार में कभी प्रकाश की भ्रांति और प्रकाश में अंधकार की भ्रांति नहीं होती भ्रांति के लिए अधिष्ठान और आरोप्य में यित साम्य होना हु, चाहिए सादृश्य होना चाहिए अंधकार और प्रकाश में तो सादृश्य नहीं है विरोध है इसलिए भाष्य में अध्यास पर अक्षेप करते हुए अंधकार और प्रकाश के तरह ही विरुद्ध स्वरूप वाले आत्मात्मा हैं ये भस्कर भगवान ने उदाहरण दिया था ना? तम प्रकाशवत विरुद्ध स्वभावयो हो तो अंधकार और प्रकाश इनका जैसे सुस्पष्ट विवेक होता है कभी अंधकार प्रकाश के रूप से गृहित नहीं होता प्रकाश अंधकार के रूप से गृहित नहीं होता विपरीत स्वरूप होने से ऐसे आत्मात्मा का विवेक जिनके बुद्धि में सुस्पष्ट है उन्हें कहा जाएगा धीर तो ऐसे जो धीर हैं वे ते धीरा जो ये नम संप्राप्य शब्द से कहा गया था उसी का अनुवाद है सर्वगम सर्वतः प्राप्य एनम संप्राप्य कहो यह उसी का अनुवाद है वो फल बताने के लिए आत्मानुभूति का फल ब्रह्म रूप से अभिव्यक्ति को बताने के लिए साधन का अनुवाद किया जा रहा है सर्वगम सर्वतः प्राप्य शब्द से और ते धीरा ये अनुभूति के अधिकारी का अनुवाद करने वाले पद हैं ये ज्ञान तृप्ता कृतात्मा नवीत रागा प्रशांता ऋषि शब्द से बताए गए अत्यंत विवेकी जो हैं उन्हीं का परामर्शक है ते धीरा और सर्वगम सर्वतः प्राप्य ये हैं ये नम संप्राप्य का अनुवाद ये अनुवाद अधिकारी का तथा साधन का क्यों किया जा रहा है तृतीय पाद के द्वारा वो चतुर्थ पाद से अनुभूति का फल बताना है फल बताने के लिए पूर्वार्ध में बताए गए साधन का अनुवाद उत्तरार्ध में है इसलिए कहते हैं कि ते धीरा सर्वगतुक्तात्म तो सर्वगम ग्छतीग तम सर्वग का अर्थ है सर्वाधिष्ठान सर्वरूप तो सर्वाधिष्ठान जो देश काल वस्तु से अपरिचिन्न परमात्मा है भूमा है ब्रह्म है शोधित तदर्थ है उसे सर्वक शब्द से लीजिए उसकी प्राप्ति किधर से होती है आकाश को प्राप्त करना हो तो किधर देखना होगा वो जहां कहीं भी देखो वहाँ का से सर्वत्र है ऐसे सर्वतः सर्वगम प्राप्य का अर्थ निकलेगा सर्वात्मा जो ब्रह्म उसका सर्वत्र आत्मरूप से अनुभव करके ते धीरा सर्वगम सर्वतः प्राप्य युक्तात्मान यानी समाहित चित्त हो गए जिसका आत्मरूप से अनुभव कर लिया उसी में चित्त समाहित हो गया का मतलब स्थित प्रज्ञता आ गई युक्तात्मा है स्थित प्रज्ञता ब्रह्मनिष्ठा वे सर्व एवं आविशंती तो जिसका आत्मरूप से अनुभव कर रहे हैं जीवित काल में शरीर छूटते समय भी शरीर छूटते ही उसी में आत्मरूप से प्रविष्ट हो जाते हैं जैसे समुद्र में नदी पहुंचते ही अपने नाम रूप को छोड़ करके समुद्रात्मना अवस्थित होती है समाप्त नहीं होती उसका स्वरूप नाश नहीं होता अपितु परिचिन्नता उसकी छूट जाती है और अपरिचिन्न जो समुद्र भाव हैं उस उसे प्राप्त करती हैं ऐसे सर्वम जो सर्वस्वरूप हैं शोधित तदर्थ हैं भूमा स्वरूप है उसी में वे अवस्थित हो जाते हैं यानी विधेय कैवल्य को प्राप्त करते हैं जीते जी ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव जो कर रहे हैं वे शरीर छूटते ही फिर निर्विशेष ब्रह्म रूप से ही अवस्थित होते हैं ये यहां पर कहा गया इस प्रकार ये ब्रह्मधाम में सम्रवेश है भाष्य को देखिए सम्राप्य का अर्थ करते हैं सम्यक अवगम्य अवगम है अनुभव और सम का अर्थ कर दिया सम्यक समवगम्य सम्राप्य का अर्थ है ना समवगम्य में सम का है सम्यक अवगम्य का अर्थ है अनुभूय किसको तो येनम नम यानी आत्मान आत्मा है प्रकृत परमात्मा तो प्रकृत परमात्मा की सम्यक अनुभूति करके ऋषि शब्द का अर्थ करते हैं कि ऋषयो दर्शनवंत तेन एव ज्ञान तृप्ता न बाह्य न तृप्ति साधन शरीर उपचय कारणे तो जो परमात्मा का आत्मरूप से अनुभव रूप ज्ञान है उसे ज्ञान तृप्ता में ज्ञान शब्द से लेना इसलिए कहते हैं तेन एवं ज्ञाने न तृप्ता ज्ञाने न तृप्ता ज्ञान तृप्ता अरे ये ज्ञान कौन सा तो परमात्मा का आत्म रूप से ज्ञान इसे बताने के लिए तेन एव ये सर्वनाम है कि उसी परमात्मा से आत्म परमात्मा का आत्म रूप से ज्ञान से तृप्ति जिनके जीवन में है ये तृप्ति बाह्य परिस्थितियाँ कैसी भी हो उन परिस्थितियों के ऊपर निर्भर नहीं करती ज्ञान निमित्तक जो तृप्ति हैं ज्ञान सभी परिस्थिति में रहेगा ब्रह्म कात्म रूप से तो बाहरी परिस्थितियाँ किसी भी प्रकार से हो तो तृप्ति का निमित्त परमात्मा का आत्मरूप से ज्ञान हरेक परिस्थिति में विद्यमान होने से उसका फल तृप्ति भी हरेक परिस्थिति में रहेगी इसलिए कहा ते नहीं व न तृप्ता न बाह्य न तृप्ति साधने न तो अविवेकी के तृप्ति का साधन जो बाह्य अनुकूलताएं हैं उन अनुकूलताओं से ऋषि की तृप्ति नहीं होती अपितु उनके तृप्ति का निमित्त है हमेशा रहने वाला ज्ञान इसलिए वे ज्ञान तृप्त है तो न बाह्य न तृप्ति साधने न शरीर उपचय कारणे न तो शरीर का संवर्धक जो बाह्य निमित्त है उस निमित्त से वो तृप्त नहीं हैं अपितु ज्ञान से तृप्त हैं वे हैं ज्ञान ज्ञानतृप्त ऋषि कृतात्मा इस विशेषण का अर्थ करते भास्कर भगवान स्वरूपेण परमात्मस्वरूपेण निष्पन्नात्मा संत तो स्वरूप से ही निश्चय हो गया है अपना कि मैं परमात्मा ही हूँ कि ब्रह्मनिष्ठा कृतात्मन शब्द से एक प्रकार से ब्रह्मनिष्ठता को बताया जा रहा है कि वे ब्रह्मनिष्ठ हैं परमात्म स्वरूपण एव निष्पन्न आत्मा संत और वीतरागा शब्द का अर्थ करते हैं कि विगत राग आदि दोषा रसोपेश्य परम दृष्ट्वा निवर्तते यह गीता दर्शन का फल जिस रस की निवृत्ति बता रही है उस रस से उपलक्षित राग द्वेशादि समस्त दोषों से रहित चित्त सर्वथा निर्दोष चित्त जिनका है उन्हें कहा गया वीतराग चित्त में दो प्रकार के दोष होते हैं ना, एक प्रयत्न निवर्त और दूसरे ज्ञान निवर्त्य तो प्रयत्न निवर्त दोष भी निवृत्त हो गए ज्ञान निवर्त्य दोष भी निवृत्त हो गए हैं कोई तो दोष चित्त में रहे ही नहीं ऐसा निर्दोष जो चित्त है उस निर्दोष चित्त को ही चित्त कहा जाता है वो चित्त तो तभी तक है जब तक दोषयुक्त हैं तब तक चित्त और दोष रहित हुआ चित्त तो चित्त चित्त में जो त है डबल एक अंतिम वाला त तो बताता है रागद्वेश को दोषों को और वो सारे दोष निकल गए हैं तो फिर निष्पन्नम ब्रह्म तत्दा यदा न लिये न च विक्षिप्य पुनः अनिंगनम अनाभासम निष्पन्नम ब्रह्म तत् वह चित्त उस समय फिर चित्त नहीं है चिद है चिद है ब्रह्म तो ये कृतात्मानी वीत तो वीतराग यानी विगत राग दोषा प्रशांत शब्द का अर्थ कहते हैं कि प्रशांता यानी ऊपरत इंद्रिया तो जिनकी इंद्रिया स्वभावत ही अपने अपने बाह्य शब्दादि विषयों से विमुख हैं उन्हें कहा गया प्रशांत प्रमाथी इंद्रियां नहीं है अप्रमाथी इंद्रियां है प्रमाथी इंद्रिया तो मन को बलात अपने विषयों के चिंतन में ले जाती है बाह्य शब्दादि विषय विशे विषयक राग द्वेष युक्त इंद्रिया विषय प्रवण इंद्रिया रहे कहलाती है प्रमाथी इंद्रिया कहलाती है ऐसी इंद्रिया जिनकी नहीं हैं वे हैं प्रशांत यानी अवृत्त चक्षु तो ते सर्वगम सर्वत प्राप्य धीरा इस वाक्यस्थ ते शब्द का अर्थ करते हैं कि एवं भूता तो ज्ञान तृप्त कृतात्मा वीतराग प्रशांत ऋषि एवं भूत ऋषि कहलाएंगे उनको ते शब्द से लेना वे सर्वगम कार्थ करते हैं सर्वव्यापीनम तो सर्वव्यापी कैसा है तो आकाशवत तो आकाश जैसे सर्वव्यापी हैं देशतः अपरिछिन्न है ऐसा जो देशतः अपरिछिन्न है सर्वत यानी सर्वत्र प्राप्य तो आकाश को जैसे जो जहां है वहीं उपलब्ध करता है कहीं जाने आने की जरूरत नहीं पड़ती ऐसे ब्रह्म भी आकाश के तरह सर्वव्यापी होने से सर्वत्र यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया जहां भी चक्षुरादि इंद्रियों के माध्यम से मन चला जाए तो वहाँ पर उन चक्षुरादि विषयों के अधिष्ठान के रूप में स्थित ब्रह्म ही तो है, वो सर्वग हैं और उसका ग्रहण करना मय के रूप में ये हैं सर्वत गम सर्वतः प्राप्य कि ये चक्षुरादि इंद्रियों के रूपादि विषयों का अधिष्ठान यहां पर मैं ही हूं मैं ही इन रूपादियों को सत्तास्पूर्ति प्रदान कर रहा हूं ये अनुभूति ये है प्राप्य। तो सर्वत्र प्राप्य न उपाधि परिचिन्ने न एक देशे न तो स्पाधिक स्वरूप से ब्रह्म की उपलब्धि नहीं अनुभूति नहीं अभी तो निरूपाधि ब्रह्म की अनुभूति। अभूति का ब्रह्म की अनुभूति नहीं तो किस ब्रह्म की फिर कहते हैं किं तरी उत्तर तो देते हैं कि अद्वयम् तद्ब्रह्म अद्वय आत्म प्रतिप्य सर्वगर्वत्य का हैं कि अद्वैय जो भूमा ब्रह्म है उसका आत्मत्वन प्रतिपद या ने अनुभव करके धीर यानी अत्यंत विवेकी धीर शब्द का अर्थ करते भाष्कर भगवान अत्यंत विवेकी नुक्तात्मान का अर्थ है जिसका आत्मरूप से अनुभव कर रहे हैं उसी में मन समाहित हो गया यू सर्व आत्म अभूत तत्कन कंप्य अध्यस्त का भेदन करके अधिष्ठान में ही चित्त समाहित हो गया तुझसे तो एक्सरे मशीन वस्त्र त्वचा मांस आदि को देखती ही नहीं जैसे उसका स्विच ऑन करते हैं तो सीधे उसके सामने विद्यमान जो शरीर है उनकी हड्डी को ही देखती है ऐसे एक युक्तात्मा हो गए का मतलब उनकी बुद्धि एक मशीन के तरह अध्यस्त जो कार्य कारणात्मक प्रपंच है उसे न देख करके अधिष्ठान को ही मय के रूप में ग्रहण करती है तो वे युक्तात्मा है समाहित चित्त हैं तो युक्तात्मान नित्य समाहित स्वभाव युक्तात्मा शब्द का अर्थ कर दिया ये नित्य शब्द का प्रयोग करते समाहित स्वभाव है तो कभी एकाध बार चित्त सात्विक हो जा तो समाहित होता है साधक अवस्था में वैसा समाहित चित्त नहीं नित्य समाहित चित्त ये होता है ज्ञान का फल जब समूल अध्यास का बाध हो जाए अध्यास बाधित हो जाए द्वैत मात्र का बाद होने से फिर हमेशा समाहित ही चित्र रहेगा अधिष्ठान में जैसे जिसको ये दृढ़ निश्चय है कि रेगिस्थान में जो इतना सारा फैला हुआ जल ही जल दिख रहा है वह एक बूंद जल नहीं है केवल सूर्य किरणें ही सूर्य सूर्यकिरण है ये निश्चय जिसका होता है वह सूर्य किरणों के निश्चय में ही उसका मन स्थित रहता है दृढ़ रहता है समाहित रहता है पानी के रूप में उसे ग्रहण करता ही नहीं कभी तो उसे माना जाता है युक्त आत्मा है वो कि किरणों में समाहित चित्त है ऐसे ही जिसका अविद्या तथा अविद्यक प्रपंच का अधिष्ठान ब्रह्म मैं हूं ये ज्ञान दृढ़ है धीर है जो अत्यंत विवेकी है ना कि मैं अधिष्ठान ही हूं अध्यस्थ नहीं ऐसा अत्यंत विवेक जिसके बुद्धि में है वह युक्तात्मा ही होगा वो अधिष्ठानभूत अपने स्वरूप में ही हमेशा समाहित होगा अध्यस्त में नहीं तो युक्तात्मानु, यानी नित्य समाहित स्वभाव अब इसका फल है इस अनुभव का जीवन भर जिसमें समाहित रहे शरीर छूटने के बाद उसी रूप से वे अवस्थित होते हैं ये सर्वमेवा विशांति का अर्थ कर रहे हैं कि सर्वम एव यानि समस्तम सर्वम का अर्थ कर दिया समस्तम एव शरीरपात काले भी आविशंति तो प्रारब्ध का भोग करके क्षय होते ही शरीर छूटता है और जैसे ही शरीर छूटा तो अपने निर्विशेष ब्रह्म भाव में ही वे अवस्थित होते हैं विधेयक कैवल्य को प्राप्त करते हैं इसे समझाने के लिए उदाहरण बताया जैसे घटाकाश की उपाधि घट के फूट जाने पर घट फूटते ही घटाकाश महाकाश रूप से अभिनिष्पन्न होता है। ऐसे ही तो भिन्न घटे घटाकाशवत आविद्यादमी कौन धीरा जो धीर है अत्यंत विवेकी हैं वे अविद्याकृत जो उपाधि परिच्छेद हैं कार्यक्रम संघात निमित्तक जो परिच्छिता है उसे जहती यानी त्याग देते हैं एवं ब्रह्मविदो ब्रह्मधाम प्रविशंति इस प्रकार ब्रह्मज्ञान का फल ब्रह्मस्वरूप में प्रवेश है यह बताया गया ष्ठ मंत्र की चर्चा सायंकाल करेंगे